नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और आप सभी मुझे लगता है कि संगीत सीखने के लिए विशेष रूप से आप अवकाश निकाल कर बैठे होंगे समय निकाल कर बैठे होंगे और चलिए पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने बात की थी राग मालकोस पर उसी सिलसिले को जारी रखते हैं आज भी राग मालकोस पर बात करेंगे और आप सभी को राग मालकोस के बारे में प्रैक्टिस और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीके श्यामली जी तो आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार तो बीके के श्यामली जी मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा आप राग मालकोस पर आधारित भजन सुनाइए उसके बाद फिर हम बात करेंगे चरण दर्शन पियासी गिरिधर चरण दर्शन पियासी मीरा चली ब्रज मीरा चली चरण दरशन पियासी गिरे गिरधर चरण दर्शन पियासी आर ही जानी आन चरण दर्शन पियासी गिरधर चरण दराशन पियासी कीर्तन रंग नाचतमी जंगल फूल फल में देखत शाम ही शाम चरन चरण दर्शन पियासी गिरिधर चरण दर्शन शरण पियासी हो गई मी I'm not afraid. जरन दर्शन पियासी गिरिधर चरन दर्शन पियासी मीरा चली ब्रिज धाम आने नहीं जाने आने नहीं माने चरण धरा शन पियासी गिरी धर चरण धरा पियासी बहुत ही धन्यवाद बहुत बहुत अच्छा आपने ये गीत सुनाया राग कोस पर आधारित भजन आप सुन रहे थे और चलिए आगे बढ़ते हैं और राग कोस को प्रैक्टिस किस समय कैसे करना चाहिए वो तो, तो मध्य रात्रि है माना दस के बाद ओ बीच रात के दो तीन ये अच्छा दो तीन हाँ, बजे हाँ, प्रैक्टिस करना तृतीय पर्व अच्छा, प्रतितीय प्रतितीय पर्व की है ये जो है क्योंकि इसमें जो मालकोष राग में मीरा भजन ज्यादा से ज्यादा इतना अच्छा मीरा जब गाती थी मंदिर में इस टाइम में गाती थी या राधा अभिसर में जा रहे हैं का अभिशरिका शाम की पास जा रहे हैं ये ज्यादा से इससे ये जो छवि जो है पिक्चर ये ज्यादा देखा जाता है मालकुश के ऊपर मालकोस राग ऐसे है इसका चलन जो है इसमें लग है। राश अच्छा लगता है रास हाँ, हो रहा है मालकोस की राग के ऊपर रास हो रहा है बहुत अच्छा है इस टाइम बहुत अच्छा है दो बजे के बाद दो से चार के बीच तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया तो आप सभी अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस तो कभी भी कर सकते हैं लेकिन ये है। समय का जो सिचुएशन है जो इसके भाव है आ, उसको भाव समझने के लिए, के लिए आपको है, जो है ये सारी बातें जानना जरूरी है करना है कि नहीं हो बाद में है हाँ लेकिन, लेकिन भाव जो है हाँ वो समझने के लिए ये जरूरी है और जब आप पेपर देंगे एग्ज़ाम्स देंगे तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि है। मालकोस राग कौन से प्रहर में गाया जाता है तो आप क्या लिखेंगे तो आपको लिखने के लिए जो है के? ये आप लिख सकते हैं रात्रि का तीसरा तीथिया प्रहर, तीथिया प्रहर जो है वो उसमें आप जो है लिख सकते हैं और समय भी लिख सकते हैं दो से चार के बीच में तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा और आपको ऐसा भी सवाल आ सकता है कि राग मालकोस में कितने सुर है तो आप लिख सकते हैं उसमें पांच और कौन सा जाति का है तो बोल सकते हैं ओडाव जाति का, का तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं ताकि आपको एग्ज़ाम देने में भी इजी हो सकता है याद रहे किसी ने पूछ लिया तब भी आपको बताने में काफ़ी अच्छा हो सकता है तो इस तरह की बातें हैं बहुत ही गहराई से कभी कभी बोर हो सकता है संगीत जो है एक थोड़ा समय के बाद बोर होने लगता है पढ़ सीखते सीखते लेकिन उसमें इस तरह की अच्छी बातें अगर आप याद रखेंगे आप अपना फ्यूचर को याद रखेंगे तो बोर नहीं होंगे क्योंकि आपको लक्ष्य तक जाना है बीच में कुछ इस तरह के बातें होती हैं, लेकिन उनको देखते हुए नहीं देखना है और आगे बढ़ते रहना है अपने ट्रैक पे। अभी सुनाती छोटा छोटा ख्याल और छोटा ख्याल और दूसरा एक वो तो जो होता है टाफ होता है <laughs> थोड़ा सहज सहजी से एक तीतल के ऊपर एक बंदिश करते होता है यही सुनाती माने कन्बिया बतिया प्यारे माने कन् बतिया प्यारे रे ना छो मु से गरी दोंगियाब ना छो मु दोंगी अब मान बतिया प्यारी मन है बतिया प्यारि ना छो मुँ से गार दोंगियाब ना छो मुँ से गाय दूंगी अब नंद को लाला खेल बतिया प्यारी ना छे रो मू से गारी दोंगियाब मान कन्हा बतिया प्यारी नंद को लाला कन्हा बतिया प्यारे माने कन्हा बती माने कन्हा बतिया प्यारे माने कन्हा बतिया बतिया प्यारे मान कन्हाँ बतिया प्यारे मगसा नीसा धनी सा म गसा मने कन्हाँ बतिया प्यारे My nae kai hai batia dani sa my my gamai. sa ma ne kanha batia pyari dhani sagamada da da da ni ni ni sa ni sa dhani ni dha sa sa sa ni dha ma kamadha ma gamaga gama sa ga ga ga ma ma da ta dhani ni sa धनी ध स धनी स धनी सा ग गज धनी स स निज निज धनी धनी मध मध गम धनी स निध मम धम गम गन्हा बतिया प्यारी आ आ आ, आ मान कन् बतिया प्यारी मान कन् बतिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लग रहा था बी के शामली जी आप रागमाल कोस पर छोटा ख्याल हमें सुना रहे थे और मेरे दोस्त जो सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि किस तरह से छोटा ख्याल रागमाल कोस पर गाया जाता है या प्रैक्टिस किया जाता है तो चलिए यहाँ पर लेते एक एक छोटा सा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत उसके बाद फिर से हम राग मालकोस पर ही आएंगे और उसके ऊपर किस तरह से और सारी बातें हो सकती हैं वो सुनेंगे बीके शामले जी से आप सुन हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुपन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो सुख के। सब सा थी दुख में न सुख के सब साथ दुख में कोई सुख के साथ साथी दुख में ना को गठरी धोई सुख के सब साथी दुख में न तो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ राग मालकोस पर विशेष प्रैक्टिस करा रहे हैं बीके शामली जी हमारे साथ हैं आइए आगे, आगे बढ़ते हैं राग मालकोष पर किस तरह से अंतरा और छोटा ख्याल और आगे विस्तार से बताएंगे बीके शामली श्यामली जी मायने बतिया प्यारी कन्बतिया प्यारा छ मोसे गारी दोंगी अब ना छो मुसे गारी दोंगी अब, अब मायने कन्हा बतिया प्यारे नंदकुलाला खेलते खिलत हरी Sa ga ga ga ma ma ma da da da ni ni sa sa sa sa nand kolala khelte holi ah ah ah धम घम धम घम घानी जा सगम दानी जा सगमानी जा नंद को लाल खिलते हो रंग उड़ सखियन कन्हा बतिया प्यारे मान कन्हाँ आ कन्हा बतिया प्यारे माने कन्हा बतिया प्यारे नाचे रो मो से गारी दोंगी अब माने कन्हा बतिया आ माने कन्हा आ माने कन्हा बतिया प्यारे आ आ माने कन्हा बतिया प्यारे नाचिरो मुसे गाड़ी दोंगी अब ना छो गाड़ी दोंगी अब मायने कन्हा बतिया प्यारी मायने कन्हा बति मायने कन्हा बति मान कन्हा, बति कन्हा बतिया प्यारे तो चलिए अभी जाते जाते हम लोग बीके श्यामली जी से मैं कहूंगा कि एक छोटा सा भजन सुनाए और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं आज हमने राग मालकोस के ऊपर छोटा ख्याल बड़ा ख्याल उसका प्रैक्टिस कराई हैं। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण जो संगीत प्रेमी हैं, वो इस राग का अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें और आगे बढ़े चलिए अभी सुनते हैं एक मिश्रित गीत मिश्रित राग पर बहरवी से जुड़े भजन ठीक ठीक थी जरूर सुनाई खे पी सब साथी दुख में थी दुख मी न को को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छा लग रहा था बीके के श्यामली जी आपने ये भजन सुनाया और मैं कहूँगा कि हमारे दोस्त जो रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपको ये कार्यक्रम कैसे लगता है इसके लिए आप एसएमएस कर सकते हैं चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह इस नंबर पर अपने नाम के साथ में तो चलिए आप सभी खुश रहें इन शुभ कामनाओं के साथ मुझे और बीके के शामली जी को दीजिए इजाजत आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा उजले तन पर मान की